C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुष्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है पानी की कहानी मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी मेरे आश्चर एक ठिकाना न रा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई मेरी द्रिष्टी पढ़ते ही वह ठहर गई थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा चारों ओर देखा कोई नहीं फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है आँख से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल-हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं मानो बोल रहे हों उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना सुना सुना <laughs> अब मुझसे न रहा गया मेरे मुख से निकल गया कहो कहो ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हीली और बोली मैं ओस हूँ जानता हूँ मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते हैं जल भी मालूम है मैं बेर के बेर में से आई हूँ जूठी मैंने कहा और सोचा बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है बूंद फिर हिली मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो सुनो मैं इस पेड़ के पास की भूमी में बहुत दिनों से इधर उधर खूम रही थी जो मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी की का एक पकड़ी गई कैसे मैंने पूछा फू चुप पेड़ तुम देखते हो ना हूं वो पर ही इतना बड़ा नहीं है पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है हूं उसकी बड़ी जड़ें छोटी जड़ें और जड़ों की रोएं हैं वे रोएं बड़े निर्दाई होते हैं मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूरवक फृत्वी में से कीच लेते हैं कुछ को तो पिर एक दम खा जाते हैं और अधिकांश का सब को चीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा तुम क्या समझते हो वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था हाँ तुमें फूमी के खनिचों को अपने शरीर में घुला कर आनंद से फिर रही थी कि तुर भाग के बश एक रोए से मेरा शरीर चूल गया हाँ? मैं कहां भी दूर भागने का प्रयत न किया परन्तु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते मैं रोए में खींच ली गई फिर क्या हुआ मैंने पूछा मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो मेरा एक भाई भी वहां लाया गया हम्म उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था ओ हो बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी हुँ? पिच बस चली मैं लगभग 3 दिन तक ये सासत भोगती रही हूं मैं पत्तों के नन्हे नन्हे चीर से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी हूं मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी strength ¿ बाहर निकलने पर ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú, ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? resource. ¿Tú? 전�al. जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं ¿Tú? ¿Tú? हैं और objetivo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?án?iv lados. Me? रहे हैं कि मेरे लिए ¿Tú? Cúchú? ¿Tú? lifts? Allí? ¿Tú? अपने भाग के पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकोडे बड़े रहे अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुमारे हाथ पर कूट पड़े <laughs> इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूं उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी हूं मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा अच्छा सुनाओ बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हठजन हाइड्रोजन हम्म और ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन हम्म नामक दो कैसे सूरे मंडल में लपटों के रूप में विद्धिमान थी सूरे मंडल अपने निश्चत मार्ग पर चक्कर दाच रहा था फे दिन थे जब हमारे ब्रहमान्ड में उथल पुथल हो तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं हे है। उनके वंशज अपने भयावह लब्जों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं हम्म हां तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के थरातल पर नाचते रहते थे हम एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा hmm. उनकी आंखें चौंधियाने लगी यह पिंड बड़े तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था छू-छू hmm. पास आता-चलता था उसका आकार बढ़ता जाता था hmm. सूर्य से लाखों बड़ा था hmm. उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य का पधम ऐसा क्या तो कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य हो जाएगा फऐसा ना हुआ वो सूर्य से सहस्त्र मील दूर से ही घूम चला भेनतू उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला हम सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है हम ही प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं हां यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया हम्म और मुझे याद है कि अरब वर्ष पहले मैं हद्रजन और ओशजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूं हम्म उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है हाँ? मैं उन दिनों पाठ के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी हूं उसके बाद न जाने क्या हुआ हम चुप मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया नहीं? मेरा शरीर पहले भाप रूप में था वो अब अटेंट छोटा हो गया था वो पहले से कोई सतरमा भाग रहे गया था हम मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे हम्म चाहतव दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था hmm. जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर पड़ता था <laughs> हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थी <laughs> बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां बड़े आनंद का कितने दिनों तक कई लाख वर्षों तक कई लाख हां चौकों ने मेरे जीवन में 100 200 वर्ष ताल में धमक के समान भी नहीं है मैंने ऐसे दीर्ग जीवी से वारता लाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रती मेरी श्रधा बढ़ चली हम शांती से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानिया सिन रही थी कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हूं हुँ? सब के मुख पर अब आया उन्हे लगी अब क्या होगा इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था बहुत पता लगाने पर हमें क्या थुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए है हुँ? उनका शरीर ठोस्पन को छोड़ चुका है और उनके दर शरीर पर हम फिसल चले है मैं कई मास समुत्र में इधर उधर घूमती रही फिर एक दिन गर्म धारा से भीज हो गई धारा के जलते अस्तित्व को ठंड़क पहुचाने के लिए हमने उसकी कर्मी सोखनी प्रारंब करती और इसके भलस्वरूप मैं पिखल पड़ी और पानी बनकर समुत्र में मिल गई हाँ <laughs> समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत थे मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु-बांधवों का ही राज्य है परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल-पहल वास्तव में دوسری ہی جیوں کی ہے اور اس میں میرا نمک بھرا ہے ہم پہلے پہل سمندر کا کھارا پن مجھے بالکل نہیں بھایا ہم جی مچھلانے لگا پر تھیرے تھیرے سب سہن کو چلا یہ دن میرے لیے آیا समुद्र की ऊपर तो बहुत खूम चुकी हूं फिर चल कर भी देखना चाहिए कि क्या है हम इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया हम में मैंने फिर चित्र फिर चित्र सी अपनी शिकार को चक्कड़ लेती थी मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक वस्तु देखी कि मैं चाहक पड़ी अब तक समुद्र में अंधेरा था सूर्य का प्रकाश कुछ भी दर तक पहुंच पाता था और पलक लगा कर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे मैं सोच रही थी कि यहां पर चीफो को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा चीप दिखाई पड़ा मानो कोई लाल टेन रहा हो यह सुंदर मछली थी इस के शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी